दो मई 2013 गुरुवार का दिन है आश्रम में आप सबका स्वागत जैसे हम स्पन्धकारिका के अंतिम चरण तक पहुंचते जा रहे हैं तृतीय निष्छ का उत्तरार्ध और जिसमें हम अब तक करीब बयालीस लोगों को पढ़ चुके हैं तिरतालीसवां चौमालीसवां हमने पिछली बार लिया था उसको अपने थोड़ा सा हल्का सरपीट करके फिर आगे के चार श्लोक लेते हैं आज तो अपने पिछली बार पढ़ा था दुद्रक्षे वो सर्वाथान यदा व्यापयावतिष्ठते तदा किम बहु न होते ना स्वयंवा वो तो बहुत कहते जब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति से तीव्र कामना करता है तीव्र इच्छा करता है ऐसे सद्भावना करता है तो उसे वो अवश्य प्राप्त होता है जैसे अपन बात की थी जैसे तुलसीदास जी ने एक दो में विभाग की थी तो से होते ही मिला होने का छो संदेह वही बात है कि जब दृदृक्षता का मतलब होता है अत्यंत तीव्र इच्छा कुछ जानने की या कुछ पाने की या कुछ देखने की तथा कि बहुन होते ना स्वयंवा वह बहुत बहुत से अति इसमें बहुत ज्यादा बड़ा चारा का बात कहने लायक कुछ है नहीं क्योंकि जब वो तीव्र दुर्दक्षा होती है तो वो स्वयं उसका अनुसंधान करते उस आत्म बल का अनुभव कर लेता है देखने की इच्छा जब होती है तब तो वो जब कुछ भी देखता है तो उसके दो हिस्से होते हैं पहली बार प्रथमाभास होता है जब वो प्रथमाभास हम किसी भी वस्तु को एकाएक देखते हैं उस समय उस वक्त उस चीज पर कोई विश्लेषण नहीं करता जैसे एक गुलाब का फूल रखा है आपने जब प्रथम क्षण देखते हैं वो आके तुरंत बीत जाता है इसलिए बीत जाता है कि हम माया के जबरदस्त आवरण में अन्यथा माया के प्रबलतम गहनतम गंधोरतम काले बादलों के बीच में से भी हमारे जो आत्मबल का प्रकाश यदा कदा झलक जाता है जैसे कितने में बादलों कभी कभी उसमें से कुछ किरणें सूर्य की आई जाती हैं वैसे भी माया के घनुवरतम बादलों के बीच में से भी कुछ ना कुछ प्रकाश झलक जाता है तो ऐसे समय पर हमको क्षणभर के लिए जब हम कुछ देखते हैं जैसे गुलाब का फूल रखा है हमने देखा तो क्षणभर के लिए हमको वो हमारा अंग प्रतिरूधित हमने उसको क्रिएट किया हमने उसका निर्माण किया सृष्टि करी हमने उसको लेकिन उस सृष्टि के अगले ही क्षण हम भिन्नता के ज्ञान में वापस उतर जाते तुरंत हम देखते हैं ये गुलाब लाल रंग का है ये गुलाब का फूल है ये मुरझाया हुआ क्यों है या ये ताजा है किसने रख दिया उसके बाद में उसकी भिन्नताओं की गिनती शुरू हो जाती सब सविकल्प भाव है जो माया के क्षेत्र में तो इसमें बहुत ज्यादा चीनी की बात की लेकिन जब अगर तीव्र निक्षा हो तो वो प्रथमाभास जो है उस प्रथमाभास का विकास होने लगता है और आपको अपना स्वयं का अंग दिखाई देने लगता है क्षणभर को तो सबको दिखता है पर हम उस क्षण को अपने जहन में रख ही नहीं उस क्षण पर टिकी नहीं पाते हैं वो क्षण आता है उस प्रकाश बिंदु खो जाता है हमें उसको भूल जाते हैं। और हम उस क्षण पर टिक नहीं पाते लेकिन जब तीव्र निर्दशा होती है तीव्र इच्छा होती है कि हमको इस सब में एकता देखनी है तो उस समय अपने आप टिकने लग जाता है। दूसरी बात लिखी थी प्रबुद्ध सर्वदातिष्ठ ज्ञान आलोचकोचरम एकत्र आरोपयत सर्वम तत्व अन्य पीड़ियत जो जागरूक है जो केंद्र की ओर उन्मुख जो इस बात के प्रति इस बात के प्रति तीव्र इच्छा रखता है कि मुझे वो पूर्ण सत्य का आभास प्राप्त करना है जिसकी दिशा परिधि के बनने इस बात केंद्र की ओर है उसे प्रबुद्ध बोलेंगे जो केंद्र में आ गया है वो सुप्रबुद्ध उसके लिए तो अब कोई कर्तव्य शेष नहीं क्योंकि वो तो आई है लेकिन जो केंद्र से दूर है वो अप्रबुद्ध है या जिसकी दिशा उल्टी है परिधि की तरफ है वो अप्रबुद्ध है तो अप्रबुद्ध की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो ये बात सुनने के लिए भी उद्दित नहीं है सुप्रबुद्ध की भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जो केंद्र की ओर आना चाहता है जो सत्य के दर्शन करना चाहता है या पूर्ण सत्य का एहसास करना चाहता है उसको बोलते प्रबुद्ध तो प्रबुद्ध सर्व, सर्वदा तिष्ठे ज्ञान ना चेकबुक को चरम वो तीन अवस्थाएं होती है देखने की जैसे हमने पहले बताई थी पहले आधिक होती सबसे पहले जब प्रथम हमारा किसी इंटरेक्शन होता है किसी वस्तु से तो उस समय वो हमारा अपना विकास प्रतीत होता है क्योंकि उस समय भिन्नता का ज्ञान नहीं होता भिन्नता ज्ञान उसका ठीक अगले क्षण से शुरू होता है पहले क्षण वो भिन्नता के ज्ञान में नहीं होती क्यों उस समय हमारा उससे जब प्रथम सामना हुआ उस समय हमारा विकास ही होती क्योंकि हमने उसका सबसे पहले दर्शन किया अगले क्षण से उसकी भिन्नता का ज्ञान शुरू हो जाता है, और यह हमारे माया के क्षेत्र में होती इसको बोलते हैं मध्य कोटि मध्य कोटि पूरी तरह माया से आच्छित होती है, लेकिन उसके बाद में एक होती है उत्तर कोटि यह अंत्यकोटि वो फिर माया के क्षेत्र से मुक्त होती है कैसे होती है आप उसको समझो एक व्यक्ति आया क्षणभर के लिए हमने उसको अपना शरीर का अंग समझेंगे लेकिन उसके दूसरे ही क्षण से उसको फिर कहेंगे अच्छा ये रामलाल है ये तो कल आने वाला था आज कैसे आ गया उसके बाद में 101 प्रश्न मना, मना मतलब हमारे मन स्टेज में उठने लगेंगे लेकिन जब वो चला जाता है तब भी हमारा रामलाल माथे में बैठा रहता है वो तब वो फिर अगर, फिर वो रामलाल हमारे अपने अस्तित्व का अंग है क्योंकि वो वो तो है ही नहीं उसके बावजूद हम उस रामलाल को अनुभव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो आंखों में चमड़ी की आंखों में सिर्फ तो नहीं, दि, नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बावजूद वो हमारे आस्ते तो का अंग बना बैठा है इस बारे में जैसे विज्ञान भेरों में भी कुछ सूत्र हैं विज्ञान भेरव के बारे में फिर से बहुत अति संक्षिप्त में बता देता हूं विज्ञान भेरों में 112 सूत्र हैं। हर सूत्र एक ध्यान की विधि है और दुनिया में जितने लोग हैं या हुए हैं या आगे आके होंगे उनमें सब व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई एक सूत्र जरूर है ये भगवान शिव का कहना है उन्होंने जब पार्वती को विज्ञान भैरव सुनाया तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी कि संसार में जितनी सृष्टि हुई है या हो रही या होगी है ना उनमें जितने भी तरह के मानव जीव होंगे उन सबके लिए कम से कम एक सूत्र जरूर है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए एक सूत्र भी ना हो जैसे जब वो आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं अपनी सुई अटक जाती है ऐसा लगने लगता है कि हां ये मेरे लिए आप उसका अभ्यास करो तो आसानी से अभ्यास भी हो जाएगा बस समस्या वहीं तक है कि आपको अपने लिए उपयुक्त तो सूत्र खोजना है कि मेरे लिए कौन सा सूत्र है। उसमें उन्होंने जो इससे संबंधित है एक सूत्र है उस सूत्र में उन्होंने बताया कि अगर हम सोचें बड़ी स्पष्ट तो खुली खुलती भाषा में लिखा अगर हम सोचें कि जैसे पुरुष के लिए स्त्री के शरीर में आकर्षण ना तो वो आकर्षण जब वो नहीं होती सामने तब तो वो कैसे महसूस होता है? जब है फैक्ट सामने तब तो तुम ये कह सकते हो कि वो उसके शरीर से मिला आकर्षण लेकिन जब वो नहीं है और उस समय हमको वो आकर्षण आनंद कैसे महसूस हुआ तो वो स्पष्ट वो बताते हैं कि वो आनंद न तो उसकी उपस्थिति में और न उसकी अनुपस्थिति में वहां से आया था बल्कि वो आनंद आपके अपने आत्मा का आनंद था जो उस समय वो निमित्त बन गया था उसको बाहर निकालने का यानी जो सामने कोई चीज जैसे आप भोजन है आप भोजन की कि या किसी अच्छे पदार्थ की कल्पना करके भी आनंद लेते हो तो वह आनंद कहां का है वह आनंद कहां से आया वह पदार्थ तो है ही नहीं उपलब्धि नहीं है इस वक्त और उस चीज का आनंद आप कैसे ले रहे हो वो स्त्री तो है नहीं लेकिन आपको उसका उसे कल्पना से कैसे उसका आनंद ले रहे हूं तो उन्हें कहना पड़ता है कि वो उपस्थित हो चाहे नहीं हो दोनों परिस्थितियों में जो आपका आनंद है वो तो आपके आत्मा का आनंद है आपका जो केंद्र का आनंद है और वही आनंद आपको बाहर वो निमित्त रूप से आके बाहर निकालता वो उसको प्रस्तुत कर देती नियमित रूप से वो एक खिड़की खोल देती और आपको आनंद बाहर से लगना सचमुच में तो वो आनंद आपका अपना है वो आनंद बाहर से नहीं आया आपका अपना आनंद है तो उस समय वो प्रकट हो गया तो ये ये भी उसी बात को कहते हैं कि जो आपके वातावरण जो है उसे प्रथम और अंतिम क्षण में तो आप महसूस कर सकते हो अच्छी तरह समझ सकते हो कि मेरा ही अंग है जैसे स्मृतियां मेरा अपना अंग है बताओ स्मृतियां के बाहर थोड़ी ना खड़ी है स्मृति मेरा अंग है जैसे मैंने किसी को याद कर रहा हूं तो मेरा अपना ही अंग है वो उसको आ, याद करके अगर मैं आनंदित हो रहा हूं तो आनंद भी मेरा अपना ही आनंद है मेरे आत्मा का ही आनंद है प्रथम क्षण और अंतिम क्षण में समझ में आता है लेकिन जो बीच का समय है जिस वक्त हम इंटरेक्शन करते हैं जैसे सामने कोई बैठा है उससे बातें कर रहे हैं गुलाब का फूल रखा है उसका हम मुआयना कर रहे हैं उस समय हम उसके माया के क्षेत्र में होती है उस समय हमको सतत भिन्नता का ज्ञान होता है सतत भिन्नता के बीच में बैठे रहते हैं तो यही कारण है कि कहते हैं कि जब वो जागरूक होता है तो प्रबुद्ध व्यक्ति क्या करता है कि सर्वदा का मतलब होता है तीनों अवस्थाओं में आदि कोटि मध्य कोटि और अंत कोटि इन तीन तीनों अवस्था में टिष्ठे ज्ञान नालोचगोचरम इन सब चीजों पर अपनी नजर गुजर हुआ था सब कुछ को स्कैन करता है और सब कुछ को स्कैन करते हुए वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि यह सब कुछ मेरा ही विकास है क्योंकि उसको पहले और अंतिम क्षण की बात धीमे धीमे गहराई से समझ में आते आते यहां तक आने लगती है कि नहीं जो भी क्षण है चाहे वो प्रथम क्षण हो या बाद में स्मृति है या वो सामने हो तीनों समय जैसे मान लो कोई आपके सामने और उसको मिलने से बड़ा आनंद आ रहा है आपको तो आनंद भी आपका अपना ही विकास है इसलिए वो आपको वो व्यक्ति भी और या वो वस्तु भी आपका अपना विकास है क्योंकि वही बात हमारी मूल है समझने की सर्वात्म भाव कि सब कुछ मेरा अपने चेतना का विकास है सर्वात्म या विश्वात्म भाव तो विश्वात्म भाव को समझने और के लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं शिवशास्त्र में तो उसमें से एक तरीका है कि प्रबुद्ध सर्वदातिष्ठे ज्ञाननालोच्च गोचरम एकत्र आरोपयित सर्वम उन सबको इकट्ठा करके आरोपित जैसे पिछली बार अपने कहा था जैसे आपने गंगा जी में डाल दिया दूध तो वो सबको आरोपित सर्वम तत्व अन्य पीड़ित जो व्यक्ति इन सबको उस चेतना में आरोपित कर देता है कि भैया ये दीवार नहीं मेरी अपनी चेतना है ये फूल नहीं मेरी अपनी चेतना है व्यक्ति नहीं मेरी अपनी चेतना तो धीरे धीरे जब इस बात का विकास होने लगता है तो उसकी नजर बदलने लगती है उसको धीमे धीमे समझ में आने लगता है कि जो मेरी अपनी चेतना है जब आदिकोटि अंतकोटि में मेरी अपनी चेतना का ही विकास महसूस होता है तो मध्य में भी हो ना हो यह मेरा ही अपना विकास है माया मुझे नहीं देखने दे रही है सत्य उस सत्य पर से पर्दा पड़ा हुआ है लेकिन उस सत्य के पर्दे के पार में समझ गया हूं देख सकता हूं और जब उसको सत्य देखता है तो माया का पर्दा अपने आप हट जाता है है ना कि आदि कोटि मध्य कोटि करावा मध्य कोटि में भी आदि और अंत के बजाय मध्य कोटि में भी वो मेरा अपना विकास है तो इस तरह जब उसको यह बात समझ में आने लगती है तो तीनों परिस्थितियों में उस प्रबुद्ध को सब कुछ चेतना का विकास देने लगता है वो कहता है एकत्र आरोप सर्वम वो सबको एकत्रित करके चेतना में आरोपित कर है। कि नहीं ये ईट नहीं है पत्थर नहीं है सूर्य नहीं है चांद नहीं है सितारे नहीं है बल्कि मेरी चेतना ही है वो सबको एक ही में आरोपित कर देता है सभी को एक में डाल देता है तो ऐसे व्यक्ति को तत्व अन्य अन्य उसे दूसरा पीड़ा नहीं पहुंचाता अभी यह दूसरा कौन है यह दूसरा है अज्ञाता माता जो अज्ञात माता सबको पीड़ा पहुंचाता कैसे पीड़ा पहुंचाती है शब्दों के द्वारा शब्द अगर हम शक्ति बोलें कि शक्ति जिस शक्ति ने अज्ञाता माता ने जिसको मात्र का बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड का सर्व निर्माण क्या है उसके आधार है क्योंकि माया नहीं होगी ना तो ब्रह्मांड कोलेप्स हो जाएगा माया की वजह से इस रूप में है जिस रूप में तुमको दिखाई दे रहा है तो वह जो है मात्र का अपने शब्दों के द्वारा भिन्नता का ज्ञान बनाए रखती है यह अच्छा है यह बुरा है यह मेरा है यह तुम्हारा है ये दूर का है या पास के अपने वाला ये है पराया है दिन है रात है या सुगंध है या दुर्गंध है भिन्नता के ज्ञान की अधिष्ठात्री ज्ञान अधिष्ठान मात्र का हमने श्री सूत्र में पढ़ा था कि उस जो हमारा भिन्नता का ज्ञान है मात्र शब्दों में छिपा हुआ है अब अगर शब्दों में देखें तो कुल मिलाकर के में कोई भिन्नता नहीं शब्द है परावाणी स्वातंत्र शक्ति है बस जहां पर कि सारे शब्द एकत्रित हैं अभी क्या होता है कि हमारी यात्रा कहां है परिधि से केंद्र और जब शिव ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो वो यात्रा थी केंद्र से परिधि की ओर तो जो बाहर निकलता है उसको बोलते अवतरण शिव अपने स्तर से नीचे उतर गया लेकिन योग्य का करता है योगी करता आरोहण वह वापस शिव के स्तर तक आता है तो सृष्टि में शिव ने करा अवतरण वह सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया और योगी क्या करता है आरोहण करता है और वापस केंद्र तक जाने की कोशिश करता है तो आरोहण की प्रक्रिया ठीक अवहरण अवरोहण से उल्टी होगी उसकी दिशा भी उल्टी होगी इसीलिए संसार के विकास की दिशा से योगी की दिशा हमेशा उल्टी होती है वो हमेशा योगी हमको उल्टा काम करता दिखाई देता है हमको ऐसा दिखाई लगता है इस उम्र में काम धंधा करने वजह ऐसा कर रहे तो हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि काम उल्टा कर रहा है लेकिन वो उसकी नजर में वो जानता है वो जान गया है परम सत्य कि वास्तव में खजाना उधर नहीं है खजाना इधर है और उस बड़े खजाने के लिए वो छोटे खजाने का त्याग कर देता है और एक ऐसे खजाने के लिए जो तो कभी खत्म नहीं होगा वो खत्म होने वाले खजाने को छोड़ देता है परिधि वाला खजाना पहली बात तो कभी प्राप्त नहीं होता क्योंकि हर परिधि पर जाते से उसको बड़ी परिधि दिखाई देती इसलिए सचमुच में कोई खजाना प्राप्त तो होता ही नहीं क्योंकि अतृप्ति बनी रहती जितनी भी दूर चले जाओ बड़ी से बड़ी परिधि पर उसकी अतृप्ति बरकरार रहती क्योंकि अभिशाप है शिव को मात्र का तुम तृप्त तो कभी हो नहीं सकता तुम सदा अतृप्त तो बने रहोग क्योंकि तुमको कुछ भी मिल जाए तुमको फिर और चाहिए जो मिल गया उसको ऐसा करके पीछे रख लो तो फिर हाथ खाली के खा तो कितना भी मिल जाए ये जैसे अपन एक बार शायद बता चुका हूं मैं मत्स्य पुराण का एक किस्सा था राजा का नाम शायद जबान सूतर गया वो जिन्होंने अपने पुत्र से एक साल के लिए जवानी मांग और एक सवाल एक हजार साल तक पता नहीं लगा कैसे जवानी बीत गई और जब पुत्र पुत्र तो पिता भक्त था उसने दे दी और बुढ़ा की तरह एक हजार साल तक जंगल में रहा लेकिन जब वो वापस जवानी वापस लौटाने गया क्योंकि एक हजार साल पूरे होते अब उसको जवानी वापस लौटाने थी ये सत्यों की बात है और ये प्रतीक रूप कहानी है उसमें सत्यता में ढूंढो प्रतीक को समझो वो बाहर कितनी गहरी थी कि जब वो जवानी वापस लौटाने गया तो उस बेटे को उसने जो बात कही थी अपना जो जीवन भर के अनुभव का सार वो एक लाइन में और इतनी सुंदर थी कि जिसको समझ सकते हैं आज अपन उस बात को उसको क्या होती है अतृप्ति वो बोलता है आज मैं उतना ही अतृप्त हूं जितना एक हजार साल पहले था जबकि एक हजार तक साल तक तेरी जवानी मैंने भोगी है ना निष्कंठ रूप से भोगी मेरा कोई विरोधी नहीं था मैंने जो चाह पाया जो चाह किया लेकिन एक साल के बाद में मैं एक बात तेरे को रहस्य के बताता हूं बेटा अब तो जवानी तो ले ले, लेकिन एक रहस्य समझ ले। कि इस पूरे संसार का सारा वैभव इस पूरे संसार की सारी जमीन और इस संसार की सारे संसार की सारी स्त्रियां एक व्यक्ति के लिए भी कम है कितनी बड़ी बात एक व्यक्ति की वासना को पूरी करने के लिए भी इस पूरा संसार की जमीन इस संसार की दौलत और सारे संसार की स्त्री अगर भोगने को मिल जाए तो तो वही एक व्यक्ति के लिए भी कम क्योंकि वो व्यक्ति सब कुछ भोगने के बाद भी उतना ही अतृप्त तो रहेगा जितना पहले दिन था एक हजार साल में मैंने सब कुछ भोगा लेकिन एक हजार साल के बाद में आज उतना ही अतृप्त तो हूं जितना उस दिन था तो जो ये शायद राजा ययाति की कहानी है लेकिन जैसा भी हो शायद हो सकता मैं गलत हूं लेकिन कहानी सत्य है उसमें जो लिखी है ना मत्स्य पुराण में तो वो बात बड़ी गजब की लकी कि इतनी मैसेज कितना क्लियर मैसेज है कि इस अतृप्ति को कहीं मतलब इस नहीं मिली नहीं सकती असंभव क्यों को मतलब कि यहां तरप्ति असंभव है।, है और केंद्र की तरप्ति संभव तो है ही लेकिन इवर लास्टिंग है कभी खत्म नहीं होती वो एक वो आनंद इवर लास्ट इसलिए हमें संसार की दिशा ऐसी है तो योगी की दिशा ऐसी वो बिल्कुल उलसे एक सौ की दिशा में चलता है। तो वो क्या करता है कि शिव ने सृष्टि बनाया अवतरण किया तो उससे भिन्नता बने अब उस भिन्नता में वो अभिन्नता देख रहा है जैसे कि एक स्वर्णकार सारे गहनों के बीच में सोना ही सोना देख रहा है। उसको कुछ लेने देना नहीं क्या बना वो समय मैं बना दूंगा फिर से गला के उसको तो सोना से मतलब कि उसमें कितना सोना कितनी खा ओरिजिनल चीज कितनी तो इस तरह से वो एकत्र आरोपी सर्वम तत्व अन्य अन्य तो उसको वो जो मात्रा का पीड़ा पहुंचा नहीं सकते कि मात्र का के अंदर जो भिन्न भिन्न शब्द हैं वो भिन्न भिन्न शब्द हैं वो शब्द कभी पीड़ा पहुंचाएंगे ही नहीं क्योंकि वो व्यक्ति सबको आरोपित करके उसी अपनी एक चेतना के अंदर उसने डाल दिया था उसके बाद में मात्र का तुम्हारे में भिन्नता का ज्ञान पैदा करके तुम्हें खलबली मचा ही नहीं सकती तो बताते हैं कि मात्र का परावाणी में एक थी जिसको हम स्वातंत्र शक्ति बोल सकते हैं और बेखड़ी वाणी में सबसे पहले उसने पचास रूप पहले तो आठ भागों में बटी क तो वर्ग ख तो वर्ग जैसे अलग अलग है ना क्या टना पपो बबमा है ना तो अलग अलग जितने वर्ग है ना जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग है ना ये वर्ग श वर्ग ऐसे है ना हर एक में पांच पांच है क का टनाथ पॉपो बेर लवश तो पचास भागों में वो सोलह और बाकी व्यंजन अब इसके बाद क्या हुआ कि आठों में फिर पांच पांच भाग हुए तो हम कह सकते कि पचास ही लीजिए इसमें लेकिन यह तो मूल बात इसके बाद जो हर शब्द बनाए इसे वो भी शक्ति का एक रूप है जैसे बोला आम तो आ और मिलकर आम बन गया यह भी शक्ति का एक रूप है वो आम से एक अलग समझ दिमाग में आती है कहा ऐसा एक फल जो लटकता है पीले रंग का होता है खाने में मीठा लगता है गर्मी के दिन में मिलता है उसके प्रति 50 बातें दिमाग में आती तो ऐसे हर शब्द ने आपके दिमाग में भिन्नता की सृष्टि की रचना कर दी हर शब्द ने उन्होंने कहा शमशान तो हमारे दिमाग में उदासी से भर जाती है यार। वो मरने के बाद मजा आया मंदिर तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ बढ़िया प्रसाद मिलेगा घंटियां बजेगी तो कहीं ना कहीं हमारा मन में सब भिन्नता की सृष्टि करने के लिए भिन्न भिन्न शब्द होते और फिर शब्द तक सीमित नहीं शब्द के बाद वो नई सृष्टि होगी है ना आम बड़ा अच्छा ध्यान आ रहा था तुमको आम तुमको नहीं मिलेगा तुमको डायबिटीज मरे अब उसके बाद में वो अच्छी चीज के दिमाग फिर भिन्नता की नई सृष्टि होगी अब हमको नहीं मिलेगा तो इस तरह अनंत कोटि शब्दों की रचना कथाओं की रचना कथाओं के बाद ग्रंथों की रचना क्या कोई सीमा है कोई सीमा नहीं शक्ति कितनी परावाणी में एक उसका बाद आठ शक्तियां भिन्न बनी कवर्ग टवर पवर्ग करके और उसके बाद में हर के पांच पांच हिस्से हुए उसके बाद में पचास बनी और पचास से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने और वाक्य से कथाएं बनी कथाओं से ग्रंथ बने और उसकी कोई अंत नहीं कोई सीमा नहीं तो इतने हैं भिन्नता का ज्ञान कहां से निकला एक बिंदु से परावाणी तो जब परावाणी से निकलने वाले तो हम जब इस उल्टी दिशा में चलेंगे तो इस सारी भिन्नता को वापस परावाणी में समिटते चले जाएंगे तभी तो वो बोलता है कि एकत्र आरोप एक सर्वम सबको एक में मिला दो तत्त्व अन्य पीड़ित है तो उसको फिर ये मात्र का पीड़ा नहीं पहुंचा सकती शब्द राशि समुथस्य शक्ति वर्ग से कला विलुप्त विभोगता सन स अब ये जो हमारा शिव है शब्द राशि समुथर से आप जैसे शब्दों की राशि जैसे अभी हाल आपने बात करी इसे को शब्द राशि बोलते हैं नहीं? पहले पचास फिर उससे पचास से बने शब्द शब्दों से बने वाक्य वाक्य से बने ग्रंथ ग्रंथ से बने अनंत कोटि ग्रंथ तो इन इन इनके द्वारा ये शक, शक्ति ने शिव के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया कला विलुप्त विभवोगत कला याने कसे हद तक के शब्दों को कला बोलते हैं। तो कला के द्वारा विलुप्त तो विभव है यानी वो शिव जिसका वैभव चला गया जिसका वैभव विलुप्त तो हो गया क्यों कि वो शिव अपने वो सर्वोच्च स्थान जहां पर कि वो सबका स्वामी था पूर्णतः तृप्त तो था सर्वज्ञ था अकाल था किसी के काल का गुलाम नहीं था उसमें सारे गुण चले गए उसका वैभव चला गया जैसे जैसे नीचे उतरा वो उसका वो सर्वज्ञता का गुण चला गया तृप्तता का गुण चला गया सम टाइमलेसनेस का गुण चला गया सर्वव्यापित्व तो का गुण चला गया उसके पास जितने गुण थे वो कला विद्या राह नियति की वजह से नीचे तो चला गया तो विभव हो गता है ना उसका वैभव चला गया संस पशु इसमेंता और वही शिव जिसका वैभव चला गया उसको हम पशु के नाम से पुकारते पशु में आप भी हैं मैं भी हूं हम सब पशु हैं पशु है जो माया के क्षेत्र में चेतना छिपी हुई है वो पशु है पशु, पशु। और वो है पशुपति सचमुच में पशुपति केंद्र है और परिधि है पशु और केंद्र है पशुपति तो पशुपति शब्द जो हमने सुन रखा है काठमांडू में मंदिर है पशुपति का मंदसूर में मंदिर है पशुपतिनाथ का तो पशुपति का मतलब होता है वो केंद्र है काश्मीर शिव दर्शन की जो व्याख्या है केंद्र पशुपति है अस्तित्व तो पशुपति है पर शिव पशुपति है हमारी चेतना पशुपति है और ये परिधि है ये संसार है ये पशु और जीव चेतना पशु चेतना है एनिमल कॉन्शियसनेस जिसके हम पहले बात करते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस उसे गॉड कॉन्शियसनेस और उसके बाद में सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल ये यह सार्वभमेश्वर चेतना ये हमारी चेतना के स्तर है तो अभी हम चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ा रहे हैं ता के ज्ञान को समेट के एकत्र आरोप के है सर्व वापस केंद्र की ओर ला रहे हैं तो जो हमारी दिशा सृष्टि के निर्माण के समय उल्टी हो गई थी उसको हम वापस सीधी कर रहे हैं जो परि की तरफ हो गई थी अब तो उसके हम गुण देख रहे हैं कि परि के क्या गुण हैं कभी संतुष्ट हो नहीं सकती बढ़ती ही चली जाती है केंद्र सदा संतुष्ट हो सकता है बल्कि आनंद का शोध है और हम जितने आनंद को महसूस करें चाहे भोजन के आनंद को महसूस करें स्त्री के आनंद को महसूस करें या मित्र से मिलने का आनंद को महसूस सारे आनंद हमारे उसी चेतना का आनंद बाहर से नहीं आता आनंद आनंद हमारे अंदर ही छिपा हुआ है हमको उसको बाहर से जिस चीज से आनंद आता प्रतीत होता है सचमुच में वो निमित्त है जिससे आपके अंदर के आनंद को उगाड़ दिया आपके अंदर एक आनंद है छिपा हुआ उस आनंद को उगाड़ने के लिए बाहर से एक निमित्त आ जाता है वो आपको आके उस आनंद को खोल देता है और आपको वो आनंद महसूस होने लगता है अन्यथा वो आनंद आपके अंदर का ही आनंद है वरना उसके अनुपस्थिति में वो आनंद कैसे है जैसे विज्ञान बेहरों तो का उदाहरण बताया था मैंने आपको कि स्त्री का आनंद अगर है तो फिर स्त्री में अगर होता तो स्त्री की अनुपस्थिति में वो आनंद कैसे आता क्योंकि वो आनंद तुम्हारा अपना आनंद है तो आनंद उसमें नहीं है आनंद आपके भीतर है परामृत रसापाय स्त्य यह प्रत्ययोद्भवः अब यहां पर तीन श्लोक हम इन तीन श्लोकों को आज अपन पढ़ेंगे तीन श्लोक में ध्यान देना पहला श्लोक है आणोमल क्या है दूसरा श्लोक है माई मल क्या है और तीसरा श्लोक आएगा कार्म मल क्या है इन तीनों मलों को बताता है यह पहला है पहला ४६वां श्लोक है परामृत रसापाय स्त्य यह प्रत्ययोद्भव तीन अस्वतंत्रता में सच तदमात्र गोचर अब प्रत्ययोद्भव त्रिविध मल इसमें क्या होता है कि आप प्रत्ययोद्भव का मतलब होता है कि जब भिन्नता का ज्ञान पैदा होता है आप अपने आप को अपने सर्वोच्च स्तर से नीचे पाते हो आप क्या हो आप पहचान नहीं पाते अपने आप को आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते।, पाते आप अपने आनंद को नहीं पहचान पाते आप अपने ज्ञान को नहीं पहचान पाते क्यों नहीं पहचान पाते तो उस केंद्र से दूर छिटके हुए अपने विभवगत आप विभव को खो चुके हो तो उस परिस्थिति में जब आप अपने आप को दीनहीन असहाय छोटा अणु की तरह महसूस करते हो अणु का मतलब बहुत छोटा है ना तब हम उसको बोलते हैं आणो मन मन क्या है यह हमारे अज्ञान का दूसरा नाम हमारे जो सत्य का ज्ञान नहीं, नहीं है, है। केंद्र का एहसास नहीं है इसलिए मल है जहां केंद्र का एहसास है सत्य का ज्ञान है वो मल खत्म हो गया मल अपने आप में कुछ भी नहीं है मात्र अंधेरे का नाम मल है मल कभी भी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं होता जैसे कि मल को हटाने के लिए आंखों को कपड़ा पोछने की पोता लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहां अंधेरे को हटाने के लिए आपों को कुदाली फावड़ी की जरूरत नहीं तो बाल्टियों में भर के अंधेरे को बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है उसी तरह ज्ञान होते ही मल खत्म हो जाता मल है अज्ञान का नाम ज्ञान हुआ अज्ञान अपने आप चला जाएगा तो परामरत रसोपास्य यह प्रत्योदेन स्वतंत्र अस्वतंत्रता में सच तमात्र गोच रहा यह तन्मात्र जो है आपको अर्णमल में बांध देते हैं वो क्या है उनका नाम है तन्मात्र तन्मात्र है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह आपको भिन्नता के ज्ञान में चारों तरफ खड़े होकर कौज आपको भिन्नता की गंध ये सुगंध है ये दुर्गंध है ये तो मधभोज करने वाली गंध है तो आपको गंध स्पर्श भिन्न भिन्न स्पर्श काटों का स्पर्श अलग लगेगा आपको और कई स्पर्श ऐसे होते हैं जिसको स्पर्श करने की इच्छा होती है कई स्पर्श होते हैं उस स्पर्श से घृणा होती है तो फिर वो स्पर्श फिर रूप कई भयानक होते हैं तो कई नेत्रप्रिय होते हैं उन भिन्न भिन्न स्पर्श भिन्न भिन्न दृश्य फिर रस कड़वे होते हैं करेला का रस पीना को बोल दो तो आपने जी मच लागू कहां ये दे दिया और अगर वैसे वैसी मौसमी का रस पीना तो बड़ा आनंद आता है तो वैसे भिन्न भिन्न किस्म के रस और रस में और कुछ भी बहुत कुछ आ गया जो हम स्वाद से लेते हैं भिन्न भिन्न रस हैं उसके और शब्द कुछ सुनने में बड़े प्यारे लगते हैं संगीत में अच्छे लगते हैं कोई आपकी तारीफ कर देता दे तो नाचने लग जाते अपन क्या बढ़िया बात कही आपने है ना और कोई ने आपकी आलोचना मुंह पर कर दी तो अंदर से आग लग जाती है कि तुम तो मेरा साथ कभी दे ही नहीं सकते मेरे तुम तुमको हर बात बुरी लगती है ना <laughs> और ये अक्सर होता है इसे पति पत्नी में झगड़ा होता है तो यही होता है तो पति यही बोलता है कि भाई तुमको तो मेरी हर चीज बुरी लगती है जब देखो जब आलोचना जब देखो जब आलोचना तो वही शब्द अगर वो किसी दिन तारीफ कर रहे तो बड़े खुश हो जाते हैं तो यहां पर शब्द स्पर्श रूप रसगन की भिन्नता के ज्ञान के प्रहरी है ये सदा आपके चारों और घेर के आपको इन्हीं आप तन्मात्र बोलते हैं अब इसमें ध्यान से समझे कि इनसे प्रत्यय उद्भव का मतलब होता है आणोमल जो भिन्नता का ज्ञान जो पैदा हुआ है वो आणोमल है अब इसके बाद होता है माहीमल, जो स्वरूप के आवरण को माहीमल माईमल हैं, जो आपका जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप के ऊपर जो आवरण आ जाता है जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते दूसरे के स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते ये जो कुछ है वो भिन्नता दिखाई देती तो है कि तो अलमारी है तो दरी है ये तो बदमाश है ये तो गंदगी है लेकिन जो सब भिन्नता के बीच में एक वो अभिन्नता है जो खरा सोना है उसको नहीं दिख पाता वो है आवरण और वो आवरण है उसको बोलते हैं माया माली है ना तो माया के द्वारा तो उसके लिए एक जो अगला सूत्र है स्वरूप आवरण चास् शक्त यह सततोत्थ था ये न विना प्रत्ययोद भव अब यहां पर स्वरूप आवरण के लिए शक्ति सदा उदत रहती है क्यों उद्दत रहती है कि आदिकाल से जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो शक्ति के जिम्मे एक ही काम था कि इस सृष्टि का विकास करना और इसको बनाए रखना और उसने माया का रूप धर के इस सृष्टि का आधार बनाया अगर वो नहीं बनाती आधार आज भी हम कल्पना करें कि क्षणभर के लिए सृष्टि से माया गायब हो जाए तो सृष्टि ऐसी कोलप्स हो जाएगी जैसे गुब्बारे में छेद कर लिया और वो फक्त के कोलप्स हो जाएगा ऐसे सृष्टि कोलप्स जाएगी क्योंकि भिन्नता के ज्ञान की वजह से सृष्टि चल रही है ना सृष्टि चल रही है कोई अच्छी बात है बुरी बात है आप तो आप तय करो लेकिन चल रही है सिर्फ माया की वजह से और अगर हमको अपना आत्मकल्याण करना है तो इसके अंदर इस माया के पर्दे के बाहर देखना जरूरी है तभी जैसे बोल रहे हैं ना घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे तो पिया का मतलब है वही केंद्र वही परशु वही आत्मा वही चेतना जिसके दर्शन करने के लिए हमको वो घूंघट के वो पट है पांच कला विद्या राग काल नीति के उन पांचों कंचुकों को पटों को खोलना पड़ेगा तभी हमको हमारी तीसरी आंख खुलेगी तब प्रलय होगा जब हमको सब कुछ एक सच्चे स्वरूप में दिखाई देने लग जाएगा तो स्वरूप आवरण चासे से शक्त है सततोत्थित सतत का मतलब होता है सतत उद्यत रहती मतलब हमेशा तैयार जैसे कोई जुएं खेलने वाला हमेशा तैयार रहता है कि कोई मेला नहीं साथी कि तैयार ये बैठ गया कुछ लोग रहता जैसे आप लोगों को बस वो जैसे, जैसे, जैसे पीने वाला दारू वाला होगा तो उसको कोई एक साथी मेला बहाना मिला, मिला खुशीद के आज पिएएंगे गम तो बोले आज पिएंगे मतलब उसको कोई बहाना ही चाहिए तो उसी तरीके से शक्ति सतत उद्यत रहती है कि आपको उस आवरण में डाल जरा कोशिश कर बाहर आने की कोशिश की कि उनने फिर आपको पलटा वो सतत उद्यत है आपको उस आवरण से बाहर न आने देने के लिए तो स्वरूप आवरण चाहिए शक्त यह सततोत्र था यह तो शब्दानुवेदन अब यहां समझो कि इस सृष्टि में जो शब्द है वो सब शिवरूप है फिर हम तो शब्द फिर माया रूप कैसे हो गए वास्तव में अर्थ माया रूप है शब्द शिवरूप है और अर्थ शक्ति रूप है और वो शक्ति भी कौन सी अज्ञाता माता रूप और हम कहें कि फिर ज्ञात माता कैसे हो सकती है जब इस शब्द और अर्थ के बीच में आप सत्य को खोज लो तो ज्ञात माता रूप हो जाती वो अज्ञात माता नहीं रह जाती वो ज्ञात मा जाती ज्ञात माता आपकी मित्र है ज्ञात माता आपकी सखी है अज्ञात माता आपको भयानक रूप में दिखाई देती है क्योंकि उन शब्दों के साथ वो तो आपके साथ जबरदस्त खिलवाड़ करती क्योंकि वो सारे शब्दों में आपको संसार में सृष्टि में घुमाती रहती है कभी कोई आपकी तारीफ कर देगा कोई आपको बता देगा लालच दे देगा कि कर लो इतने पैसे आ जाएंगे ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा वैसा कर लो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी यह कर लो नई डिग्री मिल जाएगी नई दुकान खुल जाएगी यानी आपको भिन्नता के ज्ञान को शब्द के द्वारा परोस लगातार परोसा जाएगा आप थोड़ी सी कोशिश करो बाहर आने की कि फिर नए शब्द आ जाएंगे और आपको उसमें फिर उलझा दिए जाएंगे तो यदि शब्दानुवेदे न बिना प्रत्यय यानी भिन्नता का ज्ञान बिना शब्दानुवेद के कभी भी नहीं हो सकते है ना शिव और शक्ति दोनों मिलके ही खाली शब्द आपको भिन्नता में ला सकता है ना अर्थ उसके बिगड़ आ ही नहीं सकता शब्द के बिगड़ लेकिन शब्द और अर्थ दोनों मिलके आपको फिर भिन्नता के ज्ञान में धकेल देते हैं और उसके बिगड़ भिन्नता का ज्ञान आ ही नहीं सकता इसलिए शब्द और अर्थ अब आप एक कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि जो जिसने कान का जिंदगी भर का बहरा उसने कोई शब्द सुने ही नहीं तो क्या उसको हमेशा अभिन्नता का ज्ञान देता है ऐसा नहीं वास्तव में यह प्रतीक है कान लेकिन सचमुच में भिन्नता का ज्ञान इशारों से भी आ जाएगा अभी अगर मैं आपके सामने आंखें तेज करके देखूंगा तो आप समझ जाओगे मेरे पर गुस्सा करना है और फिर मैं आप बिल्कुल लालच से देखूंगा समझोगे मेरे पास आसक्त हो रहे हैं तो वो तो आप अपनी भावभंगिमा से भी अपने भावनाओं को शब्द दे सकते इसलिए भाव... शब्द का मतलब सिर्फ वो शब्द नहीं है लेकिन मेरा इशारा शिव है और उसका मतलब शक्ति मैंने अगर कोई इशारा किया तो वह इशारा शिव है और इशारे से निकलने वाला जो अर्थ है वो शक्ति है तो उस शिव और शक्ति के संघ के बिगड़ प्रत्ययोभव नहीं होता है ना? भिन्नता का ज्ञान कभी पैदा नहीं होता तो ये था मईमल अब अपन तीसरा पढ़ते हैं कार्ममल सीएम क्रियात्मिका शक्ति शिव से क्रियात्मिका शक्ति शिव से पशुवर्ति बंद्री सौमार्गस्था ज्ञाता सद्योपपादिका। अब मात्र का जो है शिव की क्रिया शक्ति है अब यहां पर समझ लें कि मात्र का यानी जो हमको शब्दों या इशारों के रूप में जो हमारे पास जो ज्ञान आता है किसी ने कुछ कहा किसी ने गाली दी किसी ने तारीफ की किसी ने कोई जानकारी दी और वैसे ही हमारा दिमाग चल निकलता है और किस दिशा में चलता है परिधि की दिशा जब भी आप कभी गहन चिंतन करो शब्दों से जानकारियों से अगर कोई ने बुरी जानकारी दी तो मन तिल मिलाएगा इसकी बारह कैसे बजू कैसे इसको जवाब दूं कैसे तिल मिला जाता है आदमी किसी ने तारीफ की तो आप इसका कल कैसे फायदा पहुंचाऊंग इसको इसने तारीफ की इसको भी महसूस होना चाहिए कि इसने तारीफ की अच्छा काम किया मेरे लिए इसने मेरा लिए ऐसा काम किया तो मैं भी इसके लिए ऐसा काम करूंगा तो कुल मिला के वो सारी दिशा की ले जाती है अभिन्नता की दिशा में कभी नहीं ले जाएगी मात्र का आपको हमेशा भिन्नता की दिशा में ले जाएगी चाहे वो अच्छे शब्द हों चाहे वो बुरे शब्द हों गाली दे चाहे तारीफ करें जानकारी दे चाहे जानकारी छिपाए हर परिस्थिति में आपको मात्र का भिन्नता के ज्ञान की तरफ ले जाएगी मात्र का कभी आप भिन्नता के ज्ञान की ओर नहीं ले जाएगी अभिन्नता के ज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एकत्र आरोपित उनको सबको इकट्ठा करके चेतना में आरोपित करना पड़ेगा जैसे कि मतलब सारे गहने उठा के आप गलाने बैठ जाओ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए सब बिनता हट हटाओ है ना उसमें मेरे को खाले खरस होना देखना कितना है तो कार्मेल संयम क्रियात्मिका शक्ति शिव से पशुवर्ती शिव की जो इच्छा शक्ति है उसके दो रूप हुए थे अपने पहले अभी उस हफ्तों पहले पढ़ा था बात कि शिव की जो इच्छा शक्ति जब उसने संसार का निर्माण किया था ध्यान देना यहां पर कि शिव ने जब संसार का निर्माण किया था उस समय जो जो क्रिया हुई थी उसकी उल्टी क्रिया योगी कर रहा है शिव ने अवतरण किया था योगी आरोहण कर रहा है शिव नीचे उतरा था योगी वापस ऊपर चढ़ रहा है और उसी स्तर पर जाना चाहता जिस स्तर से वो नीचे उतरा था तो सीएम क्रियात्मक शक्ति शिव की क्रिया शक्ति मात्र का है वो शिव से यानी परिधि की दिशा में ले जाने वाली है पशु और यानी आपको पशु बनाने वाली है ना बंधित्री सौमार्ग स्था या अपने जिस मार्ग में जा रही है ये माता और उसी के साथ में आपको भाग के ले जा रही है ना स्वमार्ग उसका मार्ग किधर है परिधि कि की तरफ तो बंधईत्री सौमार्ग स्था उसके साथ में तुम चलोगे तो बंधन में डालते चली जाएगी बंध यी यानी बंधन में डालने वाली है सौमार्ग अस्था या उसके मार्ग में आप चलता चले जाओ उसके साथ जैसे मन के अंदर जो चीजें पसंद होती है प्रेम से अच्छी लगती है उसी दिशा में चले जाओ तो बंधन में पड़ जाओगे पक्की बात है बंधन से कभी छूट नहीं सकते लेकिन आपको उल्टी दिशा में आने के लिए साहस की जरूरत है हिम्मत की जरूरत है और लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है कि मेरे को इस लक्ष्य में जाना है अगर निर्धारित लक्ष्य है तभी उल्टी दिशा में चल के भी आप वहां तक पहुंच सकते हो क्योंकि आपको जो ये बंधरित्री शक्ति है इस शक्ति की विपरीत दिशा में चलना है तो बंधरित्री सौरा बार ज्ञाता सिद्ध उपाधिका लेकिन आपने इसको जान लिया अगर अज्ञाता माता से ज्ञात माता बना लिया ज्ञाता सिद्धि उपाधिका है फिर सिद्धि सिद्धिदात्री है ना आपको वो वही शक्ति केंद्र तक वापस ले जाएगी क्यों कि वो उसके साथ खेलती है जो अज्ञानी है उसके साथ खेलती जो सावधान नहीं है असावधान है उसके साथ खेलती उसको ढकाते हुए पर्दी पे ले जाता है पर्दी पे फिर आल देती है और आगे बढ़ और आगे बढ़ क्योंकि उसको भी संसार चलाना है लेकिन जो उसको जान गया है वो उसकी सखी बन जाती है फिर वो आपको पर्दी की ओर नहीं ढके लेगी फिर वो आपको केंद्र की ओर ले जाने में सहायता करेगी क्योंकि तुम उसके रहस्य को जान गए हो तब उसे बेवकूफ तो बनी नहीं सकते उसकी खिलौल तो बन के रह नहीं सकते इसलिए वो फिर आपकी सखी बन जाती और वो आपको हाथ पकड़ के वहां ले जाती जहां आपकी राह तो संयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस से पशुवर्ती नहीं है आप एक कार्मल क्या कि का हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बनते चले जाते हैं। वो का, कार्य हमारा यह हमारी क्रियाएं हैं वो हमारे मन पर एक प्रभाव डालती है हमने अच्छा किया हमने बुरा किया तो मैंने किया मैं नहीं होता तो होता ही नहीं काम ये सब कुछ कार्ममल है क्योंकि जब आप जो कुछ करते हो उस पर हमारा देहाभिमान बना रहता है तब तक वो कार्ममल इसलिए तीन मल मोटे हैं और तीन में भी आणव मल मुख्य है अगर आणव मल हट जाए तो कार्म मल और माई मल दोनों अपने आप हट जाते हैं और जैसे अभी भी बात कर रहे थे कि शिव ने जब इच्छा की थी इस सृष्टि को बनाने की तो उसकी इच्छा शक्ति के दो भाग हुए थे क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति से हमारा अपना विमर्श बना मैं कौन हूं मेरी अपनी चेतना है मेरी अपनी मर्जी है ना मेरी अपनी स्वतंत्रता है मैं अपने भीतर अपने आप को जो देखता हूं या सोचता हूं वो मेरी ज्ञान शक्ति और मैं जो कुछ बाहर करता हूं वो मेरी क्रिया शक्ति हर जगह पे दो हिस्से हैं पूरी सृष्टि वास्तव में शिव की क्रिया शक्ति शिव का कार्य है जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव का कार्य है और सृष्टि का कारण शिव की कार्य शक्ति है और जो विमर्श शक्ति है आपके भीतर सोचने विचारने की या आपकी पुरुषार्थ की शक्ति है या आज वो शक्ति जिस शक्ति की हम यहां बात कर रहे हैं या वो शक्ति जिसके आधीन आप यहां आश्रम तक चल के आ गए वो शक्ति आपकी ज्ञान शक्ति इसलिए दो भाग हो गए एक हमारी भीतरी प्रमात्र दुनिया जिसमें मुझको अपने आप पुत्र में पहचानता हूं और एक वो जिनको मैं पहचानता हूं वो दो भाग पहले दो नहीं थे इच्छा शक्ति में एक ही था तुम और मैं का फर्क नहीं था हो भी नहीं सकता क्योंकि एक ही बिंदु से सब कुछ निकला है फिर तू और मैं का फर्क आया ये और मैं का फर्क आया ये और वो का फर्क आया ये सारे फर्क कब आए जब भिन्नता के सृष्टि का विकास हुआ माया के पर्दे बीच में आए तब विकास हुआ कि तुम और मैं अलग है यह और वो अलग है यह अधूरे पास ये मेरा यह पर आया यह भिन्नता का ज्ञान कब आया जब माया का पर्दा आया और भिन्नता का ज्ञान विकसित हुआ उसके पहले जब भिन्नता का ज्ञान विकसित नहीं हुआ था उस समय तू और मैं का फर्क नहीं था वो पूर्ण इच्छा शक्ति शिव की अपनी इच्छा शक्ति बिंदु स्वरूप थी लेकिन जब उसके दो भाग हुए तो उससे एक प्रमात्र संसार का विकास हुआ और एक प्रमेय संसार के। प्रमात्र संसार ज्ञान शक्ति से बना जो हमारे भीतर और प्रमेय संसार ये बाहर वस्तुपरक संसार बना मेरे से बाहर का संसार जो मैं भिन्न भिन्न रूपों में देख रहा हूं अलग अलग ये फूल है पत्ती है मकान है जमीन है दरी तो इस तरह जब भिन्नता रूप से मैं देख रहा हूं वो प्रमेय संसार है और जो देखने वाला है और जो उसके बारे में सोचने वाला है या जिसको वो मनन करने वाला है चिंतन करता है वो प्रमात्र है और तो प्रमाण संसार तो वो बना ज्ञान शक्ति शिव की ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति तो संसार जो है संसार की शिव की क्रिया शक्ति का स्वरूप है शिव की क्रिया शक्ति से बना है और संसार का कारण शिव की क्रियाशक्ति तो मात्रा का शिव की क्रिया शक्ति है जो बहिर्विमर्श की अवस्था में अज्ञान जनित क्रिया का रूप धरकर बंधन में डाल देती है लेकिन विपरीत शिवमार्ग पर चलने वाले सत्य स्वरूप में ज्ञात होने पर सिद्धियां भी प्रदान कर देती है यानी विपरीत शिवमार्ग को विपरीत मार्ग ही बोलेंगे संसार के मार्ग से विपरीत मार्ग ही शिवमार्ग है यह था तार्मी ये अपने अड़तालीसवां श्लोक पढ़ा ये कारोबन अब इसके बाद अपन अगले एक एका श्लोक को देख लेते हैं संक्षेप में उसको फिर अगली बार में मेरे ख्याल में अपनी ये स्पंद कार्य पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में एक क्या दो हफ्ते में अपन स्पंद कारिका के को एक विहंगम दृष्टि दे देंगे जैसे कि मतलब उनको सबको बहुत तेजी से एक एक श्लोक को पढ़ते हुए उसके संक्षेप में एक एक लाइन में उसका अर्थ समझते हुए आगे बढ़े ताकि कहीं कोई चीज छूट गई हो या आप लोग लगे किसी चीज पर डिस्कस करना तो फिर कर लेंगे उसमें रुक के तो अगला उनपचासवां श्लोक है इसमें कुल बावन श्लोक हैं तन्मात्रोदय रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्तिना पुरिष्ट के सौरद तदुत्यम प्रतयोद्भव अब जो जीव है सचमुच में शिव है जो पशु भाव में पड़ा हुआ है पशु भाव में और कोई नहीं बल्कि शिव स्वयं में पड़ा हुआ है और वो काय से बंधा पड़ा रहता है इसको बांधने वाला कौन है दंडी उसको बोलते हैं पुरेष्टक अब इसको पुरेष्टक को समझ लें पुरेष्टक के दो स्वरूप हैं प्रत्यय और प्रत्ययोध भाव दो, दो, दो चीज आती इसमें आ, अभी हमने तन्मात्र देखा तन्मात्र में क्या था रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये चीजें देखे थे ना तन्मात्र के अंदर और तन्मात्र से उत्पन्न होने वाला स्थल पुरिष्ट अब इसको अपन पहले पुरिष्टक को थोड़ा सा पांच मिनट समझ ले बाकी फिर अपन अगले हफ्ते तो समझेंगे ये एक परिभाषिक शब्दावली समझ में आ जाएगी ना तो अगले हफ्ते और ज्यादा अच्छा आनंद आएगा हमारे जो पहले समझ लें कि तन्मात्र क्या है यह बंधन पैदा, पैदा करने वाली शक्ति है एक रूप है जो हमारे चारों तरफ खड़ी रहती है और हमको मुक्ति का हर मार्ग रोकती है कहीं आपको रूप दिखाई देगा जो आपको मुक्ति को और जाने से दिखाई दे कहीं आपको कोई शब्द सुने देंगे कैसे कहीं आपने सोचा कि नहीं मैं आप ये काम करूं तो कोई शब्द कहता है अरे भैया आज मत जाओ आज तो ये काम कर जाओ तो आपने कोई अच्छे मार्ग पर जाते रुक जाओ कोई रूप दिखाई देगा जिसके आकर्षण में आप उस काम को रोक लोगे कोई हाथ पकड़ के रोक लेगा स्पर्श से रोक लेगा कोई गंध ऐसी आएगी कि जिसको आपको खींच के ले जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको ये तनमात्राएं भिन्नता की सृष्टि से बाहर निकलने से रोकती है तो इसके इसका प्रभाव काय पर होता अंतकरण पर, मन बुद्धि अहंकार पे तो ये आठ चीजें हो गई रूप रस स्पर्श गंध शब्द ये पांच चीजें और इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार इनसे मिलके ये बनता है सूक्ष्म पुरेष्टक इसको पुरेष्टक क्यों बोलते हैं कि ये जो शरीर रामक पुर है उसके अंदर से आप उस चेतना की मुक्ति का मार्ग हमेशा रोके रखता है आप अगर गंभीरता से आप इधर जाके भी सोचोगे तो आप सोचोगे कि क्या है वो जो आपको इस मुक्ति ग्रह के पर केंद्र की के ओर जाने से रोकता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो मन बुद्धि अहंकार और उनके ऊपर इन पांच चीजों का प्रभाव शब्द स्पर्श रूप रस, रसगंध इन तो यह है सूक्ष्म पुरेष्टा अब हम एक स्थूल पुरेष्टा भी होता है वो इसी के द्वारा उत्पन्न होता है सूक्ष्म से हमेशा देखना है आध्यात्म में और आध्यात्म के अलावा अब विज्ञानिक दृष्टि से कि हमेशा बड़े का जन्म छोटे से जो महीन है उसी से बड़ा बना जो सबसे महीन है वो शक्ति है उससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है जो महीन से महीन से बना इलेक्ट्रॉन उससे उससे उससे मोटी चीज बनी है एटम एटम से मॉलिक्यूल और उसके बाद में सभी सृष्टि बनती चली तो महीन से बड़ी चीज बनती है ईट से तो इतना बड़ा मकान बन जाता है ना तो महीन से बड़ी चीज बनती छोटी से बड़ी चीज बनती तो तन्मात्रोदय यानी एक तो आपने पुरेष्टक देखा छोटा सूक्ष्म पुरेष्ट जिसमें शब्द स्पर्श रूप गंध है लेकिन और मन बुद्धि अहंकार लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला एक स्थूल पुरेष्ट उसमें है अंतकरण तीन तो ये अंतकरण ही मन बुद्धि अहंकार लेकिन इसके साथ है पांच महाभूत पंच पंचमहाभूत पंच क्या है अंतरिक्ष है ना आकाश वायु तेज है ना अग्नि जल और प्रथम आकाश शब्द से उत्पन्न हुआ है ना ये जो बात बोल रहे हैं कभी कभी आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन धीमे धीमे समझ में आएगी सचमुच में ये वैज्ञानिक शक्ति बोल आकाश शब्द से उत्पन्न हुआ वायु स्पर्श से उत्पन्न हुआ रूप तेज अग्नि रूप से उत्पन्न हुआ और जल रस से उत्पन्न हुआ रस वास्तव में रस एक तन्मात्र एक है एक मानसिक वृत्ति और जल एक स्थूल वृत्ति मोटी चीज है हमको सुगंधी एक मानसिक वृत्ति है लेकिन गुलाब का फूल एक मोटी चीज है यानी स्थूल चीज है और दंद एक मानसिक वृत्ति है लेकिन ये धरती ठोस चीज है धरती से गंध उठती है तो शब्द से आकाश बना स्पर्श से वायु बनी रूप से तेज बना यानी अग्नि बनी रस से जल बना और गंध से ये पृथ्वी बनी यह स्थूल पुर्यटक पुरेटक है यानी ये पांच चीजें अब आपको ये देखो कि किस तरह बांध रखती है जमीन आपको बांधती है बांधती ना बांधती है लगातार कि ये तो मेरी जमीन है जमीन आपको बांधती सदा बांधती आई इसके अलावा शब्द से बना आकाश यह अंतरिक्ष आपको बनता है आप यहां नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते है। अपना है पराया का देश है स्पर्श से वायु बनी तो आपके पंच महाभूत में क्या है अंतरिक्ष वायु अग्नि जल उपर इन पांचों चीजों से मिलके हमारा शरीर भी बना पूरी सृष्टि भी बनी और उस सृष्टि का एक पिंजरे की तरह हम उसके अंदर कैद रहे इससे हमको निकलने से बाहर रोकती है तो ये है स्थूल पुरेष्टक एक था सूक्ष्म पुरेष्टक जो हमारी भीतरी भावना है शब्द स्पर्श रूप रसगन का एक मानसिक कल्पना या उसका एहसास और उसको एहसास को लेने वाला एक अंतकरण जिसमें मन बुद्धि अहंकार है और एक स्थूल पुरेष्टक जो हमारे चारो में मैं ना आपको ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है दो हैं तो ज्ञान शक्ति से बनता है सूक्ष्म पुरेष्टक क्रिया शक्ति से बनता है स्थूल पुरेष्ट और सूक्ष्म पुरेष्टक से ही स्थूल पुरेष्टक बना इन्हें तन्मात्र और तन्मात्र तन्मात्र उदय है ना जो तन्मात्र है पांच शब्द स्पर्श रूपरसगम और मन बुद्धि अहंकार इनसे ही मोटी चीज बनी ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं कि जैसे आपको एक कार का मैकेनिक है तो उसको एक एक पुर्जे का जब वो जानकारी होगी तो वो एक बहुत बढ़िया मैकेनिक बन जाएगा वो समझ में आ जाएगा ये पुर्जा नहीं दिशा ये चल जाएगा ऐसा नहीं इसको ऐसा कर लूंगा मैं है ना तो जब तक आपको पुर्जी सृष्टि के और आपको कहां कहां धोखा खा रहे हो क्यों आप उस सृष्टि के बाहर नहीं आ पा रहे हो उसके एक एक पुर्जे की अगर आपको जानकारी है तो आप एक बेहतर योगी बन सकते हो आप योगी बनने के लिए कतई ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे टांग ऊंची नीचे करके कहीं पेड़ जाओ बल्कि उसके लिए कतई जरूरी कि आपकी निगाह बदल जाए आपकी दृष्टि बदल जाए कि शिव दृष्टि हो जाए और शिव दृष्टि तभी हो सकती है जब उस केंद्र तक आप उस तक जगह तक की यात्रा में आने वाली रुकावटों के बारे में आप जानो तभी तो उनका सामना कर सकोगे तो तन्मात्र उदय रूपेण मनो अहम बुद्धिवर्तिना मन बुद्धि अहंकार और ये स्थूल पंचकरण स्थूल तन्मात्र है और इनसे उत्पन्न होने वाले मतलब सूक्ष्म तन्मात्र इससे उत्पन्न होने वाले स्थूल तत्मात्र है तो शिव पशु भाव में शिव पशु भाव में पड़ा रहता है और पुरुषक के उत्पन्न पुरुष्टक से उत्पन्न भिन्नता के संसार में बना पड़ा रहता है पुरस्टक से ही सुख दुख की संवेदना जन्म लेती है और उससे ही हम बंधन में पड़ रहे हैं ये संक्षेप में इस सूत्र का इसके आगे तीन सूत्र और हैं जिनको अपन अगले हफ्ते में अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे इन चारों सूत्रों को विस्तार से अपन समझें उसके बाद में उसके अगले हफ्ते से अपन कोशिश करेंगे कि अपन एक विभिन्न दृष्टि डालें पूरे स्पन्द शास्त्र को